लड़कपन में गंगा नहाते समय एक लड़के की कमर में सोने की करझनी देखी थी इस अवस्था के बाद उस कर्जनी के पहनने की इच्छा हुई परंतु अधिक देर रख सकता ही न था कर्झनी पहनी तो फिर भीतर से सरसरा कर हवा ऊपर की ओर चढ़ने लगी देह में सोना छू गया ना जरा देर रखकर उसे खोल डाला नहीं तो उसे तोड़ डालना पड़ता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 खड़ा होकर और बैठकर तब मैंने कहा मन देख ले इसी का नाम है चांदी की गुड़गुड़ी में तम्बाकू पीना बस इतने से ही गुड़गुड़ी का त्याग हो गया साज थोड़ी देर में खोल डाला पैरों से उसे रोनने लगा कहा इसी का नाम है साज इसी पोशाक के कारण रजोगुण बढ़ता है बलराम के साथ राकाल वृंदावन में है पहले पहल वे वृंदावन की बड़ी तारीफ करके चिट्ठी लिखते थे मास्टर को चिट्ठी लिखी थी यह बड़ी अच्छी जगह है मोर नाश्ते रहते हैं और नृत्य गीत सदा ही आनंद होता है इसके पश्चात उन्हें बुखार आया वृंदावन का बुखार श्री राम कृष्ण को बड़ी चिंता रहती है उनके लिए चंडी के नाम पर उन्होंने मन्नत की है श्री कृष्ण राखाल की बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ पैर दबाते समय राखाल को पहले पहल भाव हुआ था एक भागवती पंडित इस कमरे में बैठा हुआ भागवत की बातें कह रहा था उन्हीं बातों को सुन सुनकर राखाल सिहर सिहर उठता था इसके बाद वह बिल्कुल स्थिर हो गया दूसरी बार बलराम के घर में भाव हुआ था भाभा वेश में लेट गया था राखाल साकार की श्रेणी का है निराकार की बात सुनकर उठ जाएगा उसके लिए मैंने चंडी की मन्नत की